परमपिता परमेश्वर तू ही औदार्य दया निराला यश धर्म सहज कथा कर्मशास्त्रश्रुतिक्रह्म विद्या सर्वात्वित्री शांतिपुर आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मोहनी मुक्तवरिया देवानंद तीर्थम गुरु नमृत मृतम ब्रह्मूर्तमत भत्रय में मन हे प्रभु हमारे मन को कल्याणकारी भावों से भर्त अत्रमति वात में बना इससे अपना या दूसरे का अकल्याण होता हो अमंगल होता हो ऐसा भाव हमारे मन में कभी था अत्रमति वातय में बना हमारे मन में कल्याण की हवा चले हमारे मन की साफ कल्याण हो हमारे मन के जीवन में मंगल, मंगल कल्यान ही मंगल कल्याण ही कल्याण है निवाह भत्रय अत्रम करने श्रमयामो तो हम हजार हजार काम से कल्याणकारी बातों को सुनते हैं भत्रम करने श्रमयामो अवग्रमय जो चीज देखते ही सुनते ही सुनते ही और बोलते ही हमारे मन में कल्याण भर दे राम को भरते हमारे मन में हो राम को निकालते वज्रन करने विश्व गया भगवत रमाय इसी भद्रा मरने के बाद का कल्याण नहीं इसी समय का कल्याण हमारे हृदय में हो। हमारे मन में मंगल है, है कल्याण में सब मंगल है माक्षवि यहा ऐसी सेवा हो हमारे शरीर से लोगों की ऐसा यज्ञ हो ऐसा यज्ञ हो यज्राह यज्ञ सब विचार होता है हम लोगों को कुछ दें। लोगों से बढिया बढ़िया बातें ग्रमण करें हमारे जीवन में नियम हो मर्यादा हो इसको तो यकीन कर आदान प्रदान उत्तर आदान माने लेना प्रदान माने लेना और उत्सर्ग माने नियम हो अपने जीवन में नियम हो मर्यादा हो त्याग हर नियम वही होता है जिसमें कुछ न कुछ त्याग होता है जिसमें त्याग न करना पड़ता हो उस नियम का कोई अर्थ नहीं है। आलस त्यागो स्नान करो नीट त्यागो जल्दी उठो लोगों से बातचीत करना बंद करो मऊन रहो खाना पीना पूरा त्याग करो तो व्रत रहो नियम वही होता है वो जिसमें जीवन में कुछ त्याग करना पड़े ऐसा नियम अपने जीवन में लेना चाहिए अब कुछ खाना छोड़ेंगे कुछ करना छोड़ेंगे कुछ बोलना छोड़ेंगे कुछ लेना छोड़ेंगे जो कुछ छोड़ नहीं सकता वो किसी नियम का कारण भी नहीं कर सकता ये प्रा अक्रम पश्चिम आ छवि हम अपनी आंखों से हमेशा मंगल देखें मंगल दूसरे के ऊपर दोष डालना संसारी आदमी का काम है और अपने दोस्त को समझकर छोड़ देना ये ताकत का काम है सिरई रंगई सुवान सन यसे मेव हितम यदा युग हमारा शरीर स्वस्थ हो की स्तुति करें वो हमारे जीवन में आ रहे हैं हम देवताओं की स्तुति करें और अपने शरीर से जीवन भर अपने से बड़े जो विद्वान हैं महात्मा हैं, संत है उनकी सेवा करते रहें, जैसे मेवन जनायु जैसे मारी ये पाठ है यजुर्वेद का हम लोग बचपन में जब ये मंत्र बोलते थे तो ऐसे ही जैसे भाई देव हिम जरायु हमारी शाखा जो है वेदों की उसका पाठ है जैसे और इधर के लोगों की जो शाखा है उसमें है जैसे माँ देव हिम जरायु और सिद्ध करने वाली बात तो हम लोग बनते ही रहता है ना वकील भी बता रहेगा डॉक्टर भी बताएगा, पड़ोसी भी बताएगा। हमारा दुश्मन कौन है ये चुगल फोर लोग आके बताई जाएंगे इस घंट की बात है छोड़कर हमारे हृदय को पवित्र करने वाली सत्य का ज्ञान कराने वाली जितना भारत स्त्री के भी दो कारण लाने वाली ये जो परमात्मा की बात है उसको श्रम इस संसार में जितने शरीर बनते हैं इनकी डिजाइन तो अलग अलग होती है लेकिन इनका मसाला बिल्कुल एक होता है कीमत मसाले की होती है डिजाइन की नहीं सकता है तो क्या है तो मिट्टी है पानी है इस जहां बैठे हो वहां बैठे मिट्टी है पानी है गर्मी है हवा है आकाश है देखिए क्या है ये सोचने की भी मनुष्य को तो। मतलब तो पैसा कैसे आ रहा है तो मिले ये सोचने में इतना व्यस्त है इतना विधि है इतना उद्विग्न है उसके लिए इतना आप कि उसको ये सब रोकने की दिक्कत नहीं है जैसे तो मिट्टी क्या है पानी क्या है गर्मी क्या है हवा क्या है आकाश क्या है तो इसमें भी अलग अलग पंख चार पास कहता है पांच नहीं है चार ही आकाश नाम की कोई चीज नहीं है उसको तो तो अनुमान किया हुआ है आकाश किसी ने देखा थोड़ा तो ही है तो अंडमान लगाया जाता है चार है और ये ऐसे माटी पानी आग हवा ये चारों हमेशा से हैं और हमेशा बने रहेंगे और इसी में लोगों का शरीर बिगड़ता है और फूझ जाता है मसाला है ये चार कुल के कुल एक पंच है उसमें है तीन ही है तेज अफ और अन्न गर्मी है पानी है और मिट्टी है इन्हीं तीनों से सब चीजें बनती हैं अब एक है चार नहीं पांच है ये चारों जितने चलते हैं फिरते हैं बनते हैं बिगड़ते हैं इनके लिए जो अवकाश है वो पांचवी चीज़ आसान है चार बात चार मानते हैं और वैशेगा वेदांति पांच मानते हैं शांति पांच कई भी पांच मानते अब देखो इसमें क्या है पांच मानने में भी फर्क है कोई परमाणु मानते हैं परमाणु के रूप में ये नित्य परमाणु के रूप में इनको देखते मानते हैं मिट्टी के भी परमाणु हैं। जल के भी परमाणु हैं, अग्नि के भी परमाणु हैं, वायु के भी परमाणु हैं, लेकिन आकाश के परमाणु नहीं होते ये ऐसे है अब इनमें देखो एक से दूसरे की उत्पत्ति होती है ऐसा भी मानते हैं आकाश से वायु वायु से अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पृथ्वी से अन्न और अन्न से ये सारे शरीर बनते हैं तो yes. so, एक से दूसरा बनता है ये एक मत है और ये सब के सब नित्य है ये दूसरा मत है एक बीच में तमात्रा भी मानते हैं ये देखो इसलिए आपको तो सुनाते हैं सोचने के लिए इतने विषय हैं तस्त की खोजी के लिए चिंतन करने के लिए इतने विषय हैं जिस संसारी लोग तो केवल खाने पीने पहनने की चीज जानते हैं और वो अपने भूख मंडूक पने में ही फंसे हुए हैं विशाल क्षेत्र चिंतन के लिए बड़ा हुआ है भूख मंडूक माने कुएं का मेढक और एक समुद्र का मेढा कुएं कुएं में जल पड़ा तो बड़ी छोटी जगह बड़ी छोटी जगह कुए के मेढक ने पूछा आखिर सो तो कितनी देने कहा हम समुद्र में रह के आए हैं जिसका बारा बार नहीं है कुए तो के बेढ़क ने अपना हाथ चलाया है इतना है समुद्र कितना बड़ा है, इतना बड़ा अरे और कुएं के बेहत को क्या पता चले कि समुद्र कितना बड़ा होता है? नारायण जो लोग घर घरौने में ही फे हुए हैं उनको क्या पता चले की ये सृष्टि कितनी विशाल है और कितने बड़े परमात्मा में कितने बड़े आत्मा में और ये दिखाई पड़ रही है तो आकाश में गुण है शब्द वायु में गुण है स्पर्श तेज में गुण है रूप और जल में गुण है रस और पृथ्वी में गुण है गंत एक एक गुण का आश्रय एक एक द्रव्य होता है ऐसा न्याय वैशेषिक का मत है गुण क्रियाश्रय द्रा जो गुणों का आश्रय हो और क्रिया का आश्रय हो जिसमें कोई न कोई क्रिया हो रही है तो किसमें हो रही है वो द्रव्य में हो रही है और तो कोई ना कोई गुण है वो किसमें रहता तो रह है भोरे द्रव्य में रहता है क्रिया और गुण का आश्रय द्रव्य है ऐसा न्याय वैशे बोलते हैं परंतु कांस और लोग ऐसा नहीं मानते हैं वो कहते हैं शब्द तल मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है आकाश का कारण है शब्द आकाश का गुण नहीं है शब्द कारण है कारण है वायु कार्य है रूप तल मात्रा कारण है और तेज कार्य है रब तर्मात्रा कारण है और जल कार्य है ये देखो ये दर्शनों के ध्येय है वो सूक्ष्म ये दो लोग कहानी किस्से की तरह बात कर रहे हैं उनकी समझ में नहीं आते कंध तर्मात्रा है और पृथ्वी कार्य है शब्द परमात्रा से हकाश उत्पन्न होता है उससे सब तर्मात्रा उत्पन्न होती है फिर तो उससे बाजोत्ता सिर्फायु से रक्त रूपतन मात्रा उत्पन्न होती है उससे तेज होता है तेज से रक्तन मात्रा उत्पन्न होती है उससे जल होता है जल से गंधतन मात्रा उत्पन्न होते है उससे सृप्ति अब इनको लीन करना हो ना एक महात्मा ने हमको बताया था वो मजा आया और उसने बताया था तुम सिर्फ कल्पना कर लो जिसकी कल्पना में इतना मजा है तो कल्पना कर लो कि सृष्टि में मिट्टी नाम की चीज जो है वो पानी में घूल गई मिल गई फुल मिल गई वो पानी में घूल गई अब क्या है तो थोड़े पानी पानी आप देखो आपका मकान नहीं होगा शरीर ये जो है ना मिट्टी से बने हुए शरीर मिट्टी के पौधे तो फोल न चिड़िया का न पशु का न पक्षी का न मनुष्य का न मकान होगा न धरती होगी न पहाड़ होगा न पेड़ होगा पशु पक्षी कोई केवल डेवल प्रदमा एकदम नारा रहा पानी पानी पानी किससे करोगे दोस्ती किससे करोगे दुश्मनी केवल मिट्टी न होने से ही लागत वेट मच जाएगा और इसको नये प्रक्रिया बोलते हैं वेदांत में साधना है और लय प्रक्रिया ये जो कमजोर कुर्सी के जो लोग होते हैं आप लोग अपने को तो मानोगे ही नहीं ये तो हम जानते हैं किसी के कहो हो कि तुम्हारी आंख कमजोर है तो मान लेगा हो सब तो सात कमजोर है भी मान लेगा हाथ कमजोर है यह भी मान लेगा ए? लेकिन कहो कि तुम्हारी कुर्सी के कमजोर है बिल्कुल नहीं मानेगा सारा अभिमान तो ये दिमागदारों का ही है अपने को बुद्धिहीन कहना किसी को बर्दाश्त नहीं होता है क्यों तो वो बुद्धि का माखज है बुद्धि का मुकमा है बुद्धि का उद्गम है बुद्धि का एक तो आदमी अपनी नींद को कबूल नहीं करता बहुत सौ तुम सो गए थे अभी यही सत्संग कह रहा है सो गया अपने में अभियान कबूल नहीं करता नींद कबूल नहीं करेगा अपने तो बुद्धिहीन कबूल नहीं करेगा अपने आप कहेगा कि मेरा जीवन तो व्यर्थ जा रहा है नाराज लेकिन कोई दूसरा कहेगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है तो नाराज हो जाएगा आदमी अपने मन एक एक सज्जन से हो जीदा तक तो कविता लिखते थे तो कविता में अपना नाम उन्होंने अगम भी रखा था अब जिंदा है तो मर गए उसमार हम लोगों ने अफवाह उड़ा दी वो जब चले गीता तो लोग कहें अधम जी जा रहे और तो बोले वो अधम जी जा रहे अब वो अधम अध सुनते इतने चिड़े इतने चिड़े महाराज की चारा आने बंद कर दिया कविता को खुद को लेते थे अपने को अदम उन सब ने जब अधम कहना शुरू किया ये सब मिट्टी का खेल में हो काली मिट्टी पीली मिट्टी लाल मिट्टी लंदी मिट्टी मोटी मिट्टी डोली मिट्टी ये सब मिट्टी का तेल तो है जब मिट्टी को बढ़िया मेस करके और पानी और खारापन जो पानी में है ना ये मिट्टी के संयोग से है पानी में खारापन स्वाभाविक नहीं होता खारापन जो पानी में है वो भी मिट्टी का है उसको भी अलग कर पानी तो भी लगा आप भी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में केवल जल ही जल था जल ही जल वो भी ईश्वर का एक रूप है तो आपके राज देश के लिए ये सदग्रह है आपका वो स्वरूप है आप किसी के मरने से रोते हैं किसी के भी से रोते हैं बैठा आने जाने से रोते हंसते हैं कहा आप और कहा ये बचकानी बातें ये तो बिल्कुल बचकानी बातें हैं, वो बच्चे जैसे रोते हंसते हैं वो आ रही है पूर्वम पूर्वम नखम डाय वग्न जरूर योग दे पूर्वम पूर्वम भवे कार्यम परम तर पहला पहला कारण है आकाश कारण है वायु कारण है वायु कारण है तेज कारण है तेज कारण है जल कारण है जल कारण है पृथ्वी कार्य है पृथ्वी कारण है और इतिहास पास इस पेड़ पौधे ये कार्य है और यही पेड़ पौधे कारण है और हम लोगों का शरीर कहा है ये बड़ी बड़ी मजेदार बात है तो। ये चना ये मटा ये गेहूं है न बड़े लोग तो अंगूर खाते होंगे खुद को आपका शरीर बराज अंगूर में से निकला है बहुत बढ़िया हाँ करो अंगूर का बच्चा है वो गेहूँ का बच्चा है वो मटर का बच्चा है वो तुम नहीं हो वो तुम नहीं है वो ये शरीर जो है और ये तो गेहूं चने का बच्चा है इसी में से अपने मैं को निकालना इसमें फंसा हुआ माना हुआ जो मैं और कैसे माना हुआ सोच विचार के तो बच्चा पैदा होता है तो सोच विचार के थोड़ी मांगता है कि मैं देहोशी में से निकलता है और लोगों ने कहा तुम तुम तुम उसने भी अपने को पहले तुम तुम कहना शुरू किया हो फिर बोले नहीं भाई तुम अपने को मैं बोलो और दूसरे को तो तुम बोलो सब दिखाया गया पूछा गया जो है किसी का नाम संस्कृत भाषा में अध्या होता है बच्चे को सिखाया ये तुम्हारी माँ है ये तुम्हारा काम है इसका नाम आँख है इसका नाम नाक है सब दिखाया गया तो बच्चे को थोड़े मालूम था कि किसका नाम आँख है किसका नाम नाक है अंग्रेजी में कुछ दूसरे ही बोलते हो गा अंग्रेजी में फिर दूसरा बोलते हैं अरबी में दूसरा बोलते हैं पारसी में दूसरा बोलते हैं सब उसके दिमाग में भरा गया तुम हो तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो तो ब्राह्मण हो तुम कस्त्रीय हो सब खुशा गया सब खुशा गया इन्हीं खुशी हुई बातों को निकालने के लिए फिर भरना पड़ता है क्या कसुम सन्यासी को <laughs> ये भी टूटे हुआ है मैं खुदा था न बंदा था, था ये अज्ञान में सारी बातें अज्ञान में छोटी गई तो जो शास्त्र से छूटी गई उनकी पहचान है और उनकी क्या पहचान है कि तो वो दूसरी अज्ञान में जो खड़ी हुई बातें हैं उनको निकालने के लिए साफ करने नई नई बातें छोटे और वो बिना सोचे समझे अपने आप जो भरी हुई थी अज्ञान से और वो पहले से अपने आप भर जाते हैं बिना सोचे समझे कुछ बढ़ जाती है और उनको निकालने के लिए साथ तो दूसरा खूंचता है उसको अपवाद बोलते हैं हथियारों का अपवाद अब देखो आप पहली शर्त तो यही है ये जो देश को मैं मान करके और दुनिया के बारे में सोचते हैं वो तुम्हारी स्वयं सिद्धि ही गलत है आप ऐसा गणित करने चले है जिसमें एक एक दो की स्वयं सिद्धि न मान करके आपने दो दो एक मान ली पहली स्वयं सिद्धि गलत है देख दो तो मैं मान करके ईश्वर के बारे में जीव के बारे में जगत के बारे में विचार करना ये प्रवाद है जैन मत में इसको प्रवाद बोलते हैं। बौद्ध मत में इसको अविद्या बोलते हैं न्याय मत में इसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं सांख्य मत में इसको अविवेक बोलते हैं योग मत में भी इसको अविद्या बोलते हैं और वेदांत में तो अज्ञान अविद्या अव्याकृत माया इसी को माया बोलते हैं यह देश जगह आया। जो दूसरे के गुण को देख करके उसके राग में फंस गया और जो दूसरे के गए दोष को देखकर उसको द्वेश में फंस गया उसके जो देह में मैं करके बोहन ग्रस्त हो गया जब भी वो चाहे तब तो उसके लिए रास्ता है निकलने का लेकिन अगर वो चाहता ही नहीं है तो निकलने का रास्ता नहीं है इस पत्थर का नाम संसार नहीं होता मैं मेरे का नाम संसार होता है मैं आ, मेरा दोस्त मेरा दुश्मन मेरा धन मेरा मतान मैं और मेरा का नाम संसार होता है ये जीव मैं और मेरा में फंसा हुआ है अब ये प्रश्न हुआ कि आखिर ये मैं मेरा करने वाली करने के लिए ये जो चीजें हैं वहां वो कहां से आए राम हम देखो आपको चीजें बताते हैं आप भगवान का नाम लेते हैं तो जो लेते हैं उसको तो लेते रहिए बदलने की कोई जरूरत नहीं आप भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो जिसकी करते हैं उसी करते रहिए आप लोग नहीं मानते हैं तो मत मांगे आप निराकार का चल सकते ये कोई बहुत कीमती बात नहीं है ईश्वर निराकार है कि साकार है आप राम कहते हैं कि श्याम कहते हैं तो, तो जो आप कहते हैं वही ईश्वर का नाम है जिसकी आप पूजा करते हैं वही ईश्वर का रूप है उसको बदलने की तो कोई जरूरत नहीं है आप अपने मंत्र का जप कीजिए अपने गुरु को मानिए अपने इष्ट देवता की पूजा कीजिए वो तो बहुत तो बढ़िया रास्ता है लेकिन यदि आप अपने को सुख दुख से निकालना चाहते हैं नरक स्वर्ग से निकालना चाहते हैं जन्म मृत्यु के दंधन से निकालना कहते हैं और मैं मेरा के धंधे से छुड़ाना कहते हैं तब तो बाबा तो देखो बाबा माने क्या होता है और बम्बई में आके हमको मालूम हुआ कि बाबा माने बच्चा और तो जब तक हम तो अपने गांव में थे सब तक अपने दादा को बाप के बाप को बाबा बोलते देते हो अपने गांव में थे तो बाप के बाप को बाबा बोलते तो थे हो कमई में आए तो बच्चे को बाबा बोलते हैं बाबा सत्य अर्थ क्या है पिता दाम है कि पुत्र है जहाँ जो मानते हैं वही बाबा सत्य का वही अर्थ है वो कदम है हमारे गांव में बाप के बाप को आजा बोलते हैं आजा आजा माने राम के पाप से दशरथ दशरथ के पाप से आज तो आज के नाम पर हम लोग अयोध्या के पास के हैं ना तो अयोध्या के आसपास आज की जगह पर आजा बढ़ता है राम जी के आजा करते कर तो, कर तो शब्द का अर्थ क्या होता है शब्द का अर्थ माने आपकी मान्यता के अनुसार उस शब्द का जो अर्थ कल्पित है ऐसे आपने जो कल्पना कर रखी है एक में साहब विदायत से हिंदुस्तान आ रहे हैं वहां लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में मच्छर होते हैं काले काले होते हैं उनसे सूर होता है वो जिसको सूर लगा देते हैं गड़ा देते हैं उसके शरीर में मलेरिया हो जाता है बच के रहना मच्छरों से हिंदुस्तान में जाती हो देवी मच्छरों से बच के रहना अब महाराज मैन का हिंदुस्तान में आई अंग्रेजों का राज तो उनके इजाजत के लिए हाथी आया हुआ था हाथी पर बैठा के लेकर रहे थे तो उन्होंने डायरी डाली तो मच्छर काला काला होता है मच्छर के सूर होता है मच्छर के सूर से मलेरिया होता है सारा लक्षण घट गया हाथी और उन्होंने कहा राज मलेरिया हो जाएगा ये मच्छर है उन्होंने आदि को मच्छर मांगे शब्द का हर्थ जो है वो लोगों के मन में जटा दिया जाता है वो हम तो शब्दों का पोस्टमार्टम जानते हैं बोला तो शब्द हमारे साथ खेलते हैं हंसते हैं सुनते हैं हमारे सामने बनते हैं गुजरते हैं शब्दों से हमारी जान पहचान है कौन कितना पानी में है उसके शब्दों के प्रयोग से मान पड़ता है इलाहाबाद में एक अंग्रेज था प्रोफेसर वो हिंदी नहीं जानता था अंग्रेजी के माध्यम से समाता तो था दोनों को तो क्लास में बैठ के लड़के बोलते कथा बेवकुफ है नालायक है सुनते सुनते सुनते उसको ये शब्द याद हो गए उसने एक लड़के को बुला के पूछता की कदा माने क्या नालायक माने क्या बेवकूफ माने तो लड़के ने बताया सर ये आपकी तारीफ है <laughs> हम लोग आपका व्याख्यान सुन के आपके व्याख्यान का सुन करके जैसे वाह बोलते वा, वा, हैं ना वैसे हम लोग कहते हैं गधा आए अच्छा तारीफ के लिए जा बोला जाता है अभी एक दिन वो कहीं पार्टी में गया किसी हिन्दुस्तानी के घर में और बढ़िया भोजन दिला तो बोला कि तू गधा आया क्या बोलता है दादा तो तुम्हारा तारीफ करता है तो ये दोनों किसके बताया जिससे नरकों ने बताया शब्दकार ऐसा ही होता है वो। शब्दकार बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसको जो जता हो संस्कृत में ऐसी बढ़िया बढ़िया गाली है देवानाम प्रिया। आप देवताओं के प्यारे। ऐसे बोले। हो। आप देवताओं के प्यारे हैं ऐसे बोले आप देवताओं के प्यारे हैं हमारे हर देवता एक पश्चिम टालता है वो देवताओं का प्यारा होता है ना तो आप भैरव बीजे टूटते हैं ये मतलब उसका बताया आप शीतला के गधे हैं ये मतलब होता है आप शंकर जी के दयाल हैं ये मतलब होता है बोला देवानाम नाम प्रया आप देवताओं के प्यारे तो शब्दों का अर्थ जिसको जैसा जो समझा दिया जाता है आपको ये जब आप कुछ नहीं समझते थे बच्चे थे तब आपको समझा दिया गया कि मैं शब्द का अर्थ ये शरीर है और आपने सोच समझ करके इस शरीर को मैं नहीं माना अब जरा सोच समझ करके देखिए कि ये शरीर आपका मैं है कि नहीं है तो मैं कहने के लिए शरीर कहां से आया मेरा कहने के लिए दोष कहां से आया मेरा कहने के लिए दुश्मन कहां से आया इंद्रो माया विरमत बहुरु कई भी हृदय आसन नायिक रूपाणी खादी ब्रह्मगारी बोलते हैं इंद्रो मायाविर्भुरूपीय दे ये भी कंत्र है सोते हैं इंद्र माने परमात्मा जे परमैश्वर् परमश्वर्धि इंद्र जैसे जादूगर अपने को अनेक रूप में दिखा दे कभी पेड़ा है कभी हाथी है कभी घोड़ा है वैसे वो परमेश्वर दिखादी परमेश्वर आपको अनेक रूप में दिखा रहा है जब देह दिखाता है तो आप मैं मान लेता है और जब आप में पर दिखाता है तब तो आप दुश्मन मान लेते हैं जब वही हाथ धोले हुए आता है तो आप दोष मान लेते हैं भूसा ताने हुए आता है।, है वही हो भूसा ताने हुए भी वही आता है देश बहुत का रूप धरे में नहीं डरूंगा तुमसे ना तुम साफ बन के आओ शेर बन के आओ बहुत बन के आओ मैं पहचानता हूं कि सौ लोग महात्मा तुकार जी के सामने भक्त तुकार के सामने एक धूप प्रकट हुआ हो भले बने हो, लंबा कड़ा लंबा हो जो जन हर घर हाथ एक एक दुर्जन के हाथ तुकार ने कहा पहचान लिया? अग्नि ने जक्ष को तो नहीं पहचाना कौन है वायु ने जक्ष को तो नहीं पहचाना कौन है इंद्र ने जक्ष को तो पहचान लिया अरे और जक्ष ने अपना रूप जायर कर दिया ब्रह्म विद्या के रूप में प्रकट कर ये पहचानो सारा सुख न पहचानने का है सारी दरिद्रता न पहचानने की है इंद्रो माया भी पूर्व इंद्र जादूगरी से अनेक रूप मालूम पड़ता है वो एक है लेकिन अनेक मालूम पड़ता है वो सच है लेकिन बनने मिटने वाले झूठे रूपों के रूप में मालूम पड़ता है वो ज्ञान है लेकिन वो चार मालूम पड़ता है वो सुख है दुख मालूम पड़ता है वो आत्मा है पराया मालूम पड़ता है सत्य है सत्य है अनेक असत्यों के रूप में वो भाग पड़ता है देखो एक खड़ा है एक कपड़ा है ये मकान है अलग अलग है ना खड़ा अलग कपड़ा अलग मकान अलग लेकिन खड़ा है कपड़ा है मकान है उसमें है क्या है है तो एक है, है ना तो खड़े का नाम रूप छोड़ो कपड़े का नाम रूप छोड़ो मकान का नाम रूप छोड़ो उसमें है जो है घटा सन तटा सन मठा सन उसमें जो सत्य है उसको देखो नाम रूप को मत देखो करनात्मा तो नाम रूप क्या है तो माया है एक जो तो है सत्य वो घटने भी है घटने भी है मतने भी है जो अनुगप्त सत्य है वो सर्वत्र एक है, है, है। अस्ति उसमें है, उसमें है है में मत देखो हस्ती देखो हम नाम बना ऐसे है हाजरा नजदीक नू हाजरा हर नजदीक नो मैं तुम में सब में पुझ में, पुझ में, खड़ा, खड़ा वही खड़ग में वही खबर में, में।, में है वही मै में वही सुन है वही हिण में है और वही प्रहलाद वही नृसिहरण कशिपू की सकल और नाम अलग है प्रहलाद की सकल और नाम अलग है नृसिंह का सकल और नाम अलग है वो वस्तु एक है सकल रेखाएं अलग अलग हैं, बिंदु एक है सिंधु अलग अलग है ध्वनि एक है ध्वनि अलग अलग है उसमें सत्य एक है ऐसा इंद्रो माया विधवत से, ये अपना दिल का कलमक्ष निकाल दो ये जो कालिफ कट गई है दिल में ये कालिफ है ये चढ़ाया हुआ रंग है ये कालिश है ये चटाई नहीं है छूट जाने वाली जब हम गए तो वहाँ अमृतसर जो है ना सरदार तो हम पहले समझते थे की सोने का बना हुआ होगा। जब हम गए थे तो जगह जगह पे तालीस छूट गई थे सोने की चालीस है थोड़ा नहीं विश्वनाथ जी के मंदिर के बारे में जब तक कहीं देखा था ये ख्याल था की सोने का वहाँ गए तो सोने का पत्थर चढ़ा हुआ है अब जगह जगह पे छूट गया हो छूट गया ये जो दुनिया है ना ये कांगसी मार्ग है इसके भीतर सत्य एक है सत्य एक और सारे जो वेद विभेद हैं वो सब माइक है तो इंद शब्द का दो अर्थ वैसे उपनिषद में माना हुआ है अल तरह उपनिषद में ही ये बात स्पष्ट कर दी गई है ईटन द्रष्टा इदंद्रा, इदंद्रा, इदंद्रा इदंद्रा इदंद्रा और द्र माने दृष्टा दृष्टा इदम्द्रम संतम इंद्र इतिहास है कई तरह उपनिषद कृष्ण ने कहा कि है तो वो इदम्द्र लेकिन उस इदम्द्र को छिपाने के लिए हम इंद्र बोलते हैं परोक्षेणा प्रत्यक्ष परोक्षक प्रिया वही देवा विद्वान लोग ऐसी गुप्त भाषा में बात करते हैं कि विद्वान विद्वान को तो समझ जाए और मूर्ख न समझ पाएंगे जिसको पहले से इशारा किया हुआ है वो तो समझ जाएगा ऐसे विद्वान लोग आपस में बात करते हैं विद्वान लोग ऐसे बात करते हैं चौदह कोट ग्यारह कोई भाषाओं शब्द बाहर करे जाता तो है धरमदास है लाख दोहाई सार शब्द बाहर नहीं जाएगी आपन हो तो देव बताई और पूजा हो तो देव बताई ये कभी तो जिस तो तो तो तो तो तो द्वार लोगों ने क्या किया त्रा, जो देखता है यह का जो दृष्टा है उसको इदम प्र बोलते हैं इद्र को जब छोटा किया तो उसका नाम इंद्र हो गया इंद्र इद्रम संतम इंद्र इत्या चकृत परोक्षम प्रया देगा हम लोग एक बार नाव पर कहीं गए थे बाढ़ पीठों की सहायता में साथी से, जे जे से के हनुमान प्रसाद जी थे देवदयाल कहते घनश्यादास जादान थे बड़ी सारी बात आई दूसरी उत्तर तो में गए तो थे देखने के लिए तो ऐसा प्रदीप सुहा के पांच सात आदमी जो बैठे हैं वहाँ वो तो डाकू हैं तो अपने में लोगों ने एक इशारा बना लिया जैसे हो जैसे चोर कहना होना तो चोर नहीं होना तो है के so, ये दूसरे समझ जाते थे हम लोग समझ जाते थे की समझ में नहीं आ रहे ऐसी बातें दो so, इंद्रमाने यह को देख रहा है दृष्टा और माया क्या है कि जैसा नहीं है वैसा अपने को देख रहा है वैसा अपने को दिखा रहा है आकाशा अपने को नीला देख रहा है अपने को सांप दे किसी को माया बोलते हैं माया आसन माई धर्म पाणी खादी ब्रह्मधर्म की ये आकाश वायु ये अग्नि ये जल ये पृथ्वी क्या है सत्र में दिखने वाले जादू के एक जादू के रूप आकाश में बादल देखते हैं सायकाल बैठ जाओ दूर के सामने बादल आते हैं तो आपको कोई सेब मालूम पड़ेगा तो कोई तेज़ी मालूम पड़ेगी तो कोई श्यो मालूम पड़ेगा तो कोई पहाड़ मालूम पड़ेगा कोई झंडा मालूम पड़ेगा कोई मंदिर मालूम पड़ेगा हैं? देख देख के मजा लेते रहो घंटों, और जब बद्रीनाथ की ओर जाते हैं न और बहुत बढ़िया बढ़िया चांदी जैसे पहाड़ सुनाले पहाड़ जब दिखाई पड़ते हैं किरण हमने करते हैं समस्त को मालूम पड़ता है कोई तो लाल तो मंदिर है कोई पीला मंदिर है और वो सड़क बनी हुई है वो हवाई जहाज तोड़ रहे हैं वो मोड़ने चल रही है वो रोशनी नहीं हो रही है सब मालूम पड़ता है अलग अलग अलग अलग बर्फ और अलग अलग उनमें रोशनी झंडे मालूम पड़ते हैं मंदिर मालूम करते हैं देवता मालूम करते हैं और देवतात्मा नगा विराजा है अस्तित्व देवतात्मा नाम नगा देवता देवता देवता नंद दे नंद गंध ग लेकिन उसको क्या होता है केवल तरफ का पहाड़ होता है बोला तो हम अपने को तो ही तरह तक जब किसी को गाड़ी देते हैं आ, तो दूसरे के कान में वो पड़ती है ना तो वो समझता है बाद में कि हमको गाड़ी दे और पहले वो गाड़ी हमारे दिल में लगती है तो देने वाले को तो लगती है और हमारे दिल से हमारे कान में पहले पहुंचती है फिर हमारे जवान को गंदी करती है फिर दूसरे के सामने पहुंचती गाड़ी जहां से निकलती है पहले उसको गंदा करती है जिन गाड़ी जहां से टूटती है पहले उसको जलाती है है चाहे धर्म करो द्वेष से किया हुआ धर्म फलता नहीं है द्वेष से की हुई धरती अपने हृदय को पवित्र नहीं करती राजवेद से लगाई हुई समाधि अपने सिर को पवित्र नहीं करती है जब तक राजवेद से सिर्फ का रहेगा ना रहे तब तक न भक्ति होगी ना ब्रह्म ज्ञान होगा ना योग होगा ना धर्म होगा दिल साफ करना पड़ेगा दिल साफ करना पड़ेगा और बिना दिल साफ किए जो चाहते हैं वो तो संसारी है